टॉक, बिन बाती बिन तेल नंबर 18। संत सुगेन ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा तुमने से प्रत्येक के पास एक जोड़ा कान है लेकिन उनसे तुमने क्या कभी कुछ सुना प्रत्येक के पास मुंह है लेकिन उससे तुमने क्या कभी कुछ कहा और प्रत्येक के पास आंखें हैं उनसे क्या कभी कुछ देखा नहीं नहीं तुमने न कभी सुना है न कभी कहा है न कभी देखा है न कभी सूखा है लेकिन ऐसी हालत में ये रंग रूप स्वर और सुगंध आते कहां से ये से सदगुरु जीसस के वचन को दोहरा तो रहा है जीसस बोलते थे तो पहली बात अपने शिष्यों को कहते थे अगर कान हो तो सुनो आंखें हो तो देखो समझ हो तो समझ लो या कभी कहते कि जिनके पास आंखें हों वो देख लें और जिनके पास कान हो वो सुन लें जो भी सुनने वाले थे सभी के पास कान थे जो भी सामने बैठे थे सभी के पास आंखें थी जीसस का क्या प्रयोजन होगा तुम भी मेरे सामने बैठे हो कान है तुम्हारे पास आंखें हैं तुम्हारे पास लेकिन तुम जो देखते हो वो वही नहीं है जो है और तुम जो सुनते हो वो वही नहीं है जो कहा गया तुम्हारी वासना तुम्हारी दृष्टि में मिश्रित हो जाती तुम्हारे विचार तुम्हारे श्रवण के साथ गुल मिल जाते तुम सभी कुछ अशुद्ध कर लेते हो बहुत प्रसिद्ध फकीर हुआ यहूदी बालसेन बालसेम के शिष्य जो भी बालसेम बोलता था लिखते थे बालसेम अक्सर उनसे कहता कि लिख लो जो मैंने कहा ही नहीं और यह भी लिख लेना कि तुम वही लिख रहे हो जो मैंने कहा नहीं बालसेन को समझा भी तो नहीं जा सकता क्योंकि समझ शब्दों से नहीं आती तुम्हारे अनुभव से आती तुम वही तो सुनोगे जो तुम सुन सकते हो एक दिन ऐसा हुआ कि बाल सेम बोलता ही गया सुनने वाले थक गए और थोड़ी ही देर में सुनने वालों के हाथ से सब सूत्र खो गए ये समझ में ही नहीं आया कि वो क्या बोलता है कहां बोल रहा है क्यों बोल रहा है फिर धीरे धीरे लोगों के काम का समय हो गया मंदिर खाली होने लगा लोगों की दुकानें खुलने का वक्त आ गया ऑफिस दफ्तर लोग भागे अखिल में मक्के ला रह गए जब आखिरी आदमी जा रहा था उसने कहा कि रुक क्या मेरी जान लेगा उस आदमी ने, ने कहा कि मैं क्यों आपकी जान लूंगा मैं तो जा रहा हूं सब लोग जा चुके हैं बालसेन ने कहा कि मेरी हालत तुमने वैसी कर दी जिससे कोई आदमी सीढ़ी पे चढ़े तुम्हें जहां तक दिखाई पड़ा तुम सीढ़ी को संभाले रखे लेकिन यह सीढ़ी वहां है जो ज्ञात से अज्ञात तक जाती और जैसे ही मैं तुम्हारी आंखों के पार हुआ तुम सीढ़ी छोड़ के जाने लगे मेरी जान लो मैं तो चल गया अज्ञात पर और तुम सब भागे जा रहे हो सीढ़ी संभालने वाला तक कोई नहीं तो तू जब तक रोका था तो मैंने सोचा कम से कम एक तो मौजूद जो सीढ़ी को संभाले रखेगा तब तक मैं कुछ ना बोला कम से कम मुझे नीचे तो उतर आने दे बुद्ध जहां से बोलते वो सीढ़ी का वो हिस्सा है जो अज्ञात से टिका है तुम जहां खड़े हो वो सीढ़ी का वो हिस्सा है जो ज्ञात की पृथ्वी से टिका है तुम्हारे बीच संवाद तो होना असंभव बुद्ध जो कहेंगे तुम वो न समझ पाओगे तुम जो समझोगे वो बुद्ध ने कभी कहा नहीं इसलिए महावीर या बुद्ध के पास जब भी कोई आता तो वह कहते इसके पहले कि मैं बोलूं तू सुनने की कला सीख ले मेरे बोलने से कुछ सार नहीं है क्योंकि मैं जो भी कहूंगा वो गलत समझा जाएगा और गलत समझा गया ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है अज्ञानी तो विनम्र होता है भयभीत होता है डरता है सोचता है कि मुझे कुछ पता नहीं लेकिन अर्ध ज्ञानी अहंकार से भर जाता है और उसे लगता है मुझे पता है और एक दफा जिसे ख्याल हो गया मुझे पता है और पता नहीं उसका भटकना सुनिश्चित इस बात को हम ठीक से समझ लें सम्यक श्रवण का राइट लिसनिंग का क्या अर्थ होगा सम्यक श्रवण का अर्थ होगा जब कोई बोलता हो तब तुम सिर्फ सुनो तब तुम सोचो मत क्योंकि तुमने सोचा कि एक धुआं खड़ा हो गया तुमने सोचा कि तुम्हारे विचार मिश्रित होने लगे तुमने सोचा कि तुम्हारा मन खिचड़ी की भांति हो गया तुमने सोचा कि तुम सुनोगे कैसे मन एक साथ एक ही काम कर सकता है। मन की क्षमता दो काम एक साथ करने की नहीं और जब कभी तुम दो काम भी करते हो तब भी तुम समझ लेना एक क्षण मन एक काम करता है फिर तुम दूसरा काम करते हो फिर एक काम करता है लेकिन एक क्षण में मन एक ही काम करता है तुम बदल सकते हो तुम मुझे सुनो एक क्षण फिर एक क्षण सोचो फिर मुझे सुनो फिर सोचो ऐसा तुम कर सकते हो लेकिन जितनी देर तुम सोचोगे उतनी देर तुम मुझे चूक जाओगे इसका यह अर्थ नहीं कि आवाज तुम्हारे कानों में ना पड़ेगी आवाज तो पड़ेगी कान झंकृत होंगे शब्द सुने जाएंगे लेकिन समझे ना जा सकेंगे तुम्हारे घर में आग लग गई हो रास्ते पर कोई गीत गा रहा हो क्या तुम वो गीत सुन सकोगे गीत सुनाई तो पड़ेगा लेकिन तुम न सुन सकोगे तुम वहां मौजूद नहीं तुम्हारे घर में आग लगी तुम चिंता से भरे हो तुम्हारे मन में लपटें उठ रही भविष्य अतीत सब सामने खड़ा हो गया अब क्या होगा तुम भयातुर हो तुम पत्ते की तरह कपरे हो तूफान में तुम गीत सुन सकोगे गीत कान पर पड़ेगा आवाज तो टकराएगी ध्वनि तो सुनी जाएगी लेकिन अगर बाद में कोई तुमसे पूछेगा कि कौन सा गीत गाया गया था तो तुम कहोगे कैसा गीत किसने गाया घर में आग लग गई हो और तुम भागे जा रहे हो रास्ते पर लोग नमस्कार करेंगे क्या तुम उनकी नमस्कार सुन सकोगे यह भी हो सकता है कि तुम जवाब भी दो तो फिर भी तुमने सुना नहीं ये भी हो सकता है कि हाथ यंत्रव्रत उठे और नमस्कार का उत्तर दे दे आदत के कारण एक ऑटोमेटिक यंत्रव्रत तुम व्यवहार कर लो लेकिन नमस्कार ना तो तुमने सुनी न तुमने जवाब दिया तुम सोए हुए थे तुम वहां थे ही नहीं सम्यक श्रवण का अर्थ होगा जब बोला जाए तो तुम चुप रहो तुम्हारे भीतर की जो अंतरवार्ता है वो मौन हो जाए तुम्हारे भीतर कोई तरंगें ना चलती तब तुम्हारा सुनना शुद्ध होगा तभी बुद्ध कहेंगे जैन फकीर कहेंगे कि तुमने सुना तुमने कानों का उपयोग किया तुम जब देखते हो तब तुम देखते ही नहीं हो तुम जो देखते हो उसके ऊपर प्रक्षेप भी करते हो प्रोजेक्ट भी करते हो रास्ते से एक सुंदर स्त्री गुजरती तुमने देखा तुम कहते हो सुंदर लेकिन सौंदर्य तो तुम्हारी वासना में होगा शरीर न तो सुंदर होते हैं और न कुरूप जब वासना मन में भरी होती तो आंखों से वासना जाती है शरीर पर पड़ती शरीर सुंदर हो जाते कुरूप से कुरूप स्त्री भी किसी क्षणों में सुंदर हो सकती है अगर मन बात युद्ध के मैदान पर अपने सैनिकों के साथ एक प्रयोग कर रहा था और वो प्रयोग यह था कि वो उन्हें अत्यंत कुरूप स्त्रियों के नग्न चित्र देखने को देता था लोग हाथ में उठाते और पटक देते चित्र क्रूप ही नहीं थे विभत से देख के मन गिलाने से भर जाए उसके एक मित्र ने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो उसने कहा कि ये चित्र कुछ दिन देखने के बाद जब युद्ध के मैदान पर सैनिक घर से लौटता है तो पटक देता है देखता नहीं लेकिन महीने पंद्रह दिन में इन चित्रों में भी सौंदर्य दिखाई पड़ने लगता है और जब मैं देखता हूं कि इन चित्रों में भी देखने में रस आने लगा तब मैं समझता हूं अब इस सैनिक को छुट्टी देने का वक्त आ गया है इसको घर भेजना चाहिए अब स्त्री का अभाव इतना ज्यादा हो गया अभी क्रूप विभत स्त्री भी सुंदर मालूम पड़ने लगी चित्र वही है आंख अब वासना को फेंक रही तुम सोचते हो कि स्त्री सुंदर है इसलिए तुम्हें प्रेम हो जाता है तो तुम गलती में हो तो तुम्हें जीवन का कुछ भी पता नहीं प्रेम के कारण स्त्री सुंदर दिखाई पड़ती है, प्रेम के कारण सुंदर नहीं होती जब प्रेम खो जाएगा तो यही सुंदर स्त्री साधारण हो जाए मैंने सुना है एक आदमी अपने घर लौटा और उसने पाया कि उसका निकटतम मित्र उसकी पत्नी का चुंबन ले रहा मित्र गबरा गया उस आदमी ने कहा गबराओ मत मैं सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं मुझे चुंबन लेना पड़ता है क्योंकि ये मेरी पत्नी लेकिन तुम क्यों ले रहे तुम पर कौन सा कर्तव्य आ पड़ा है आदमी की वासना जैसे ही चुकती है सौंदर्य खो जाता है। दो शराबी एक शराब घर में बैठ के बात कर रहे हैं। आधी रात हो गई और एक शराबी दूसरे से कहता है इतनी रात तक बाहर रुकते हो पत्नी नाराज नहीं होती तो दूसरे आदमी ने कहा कि पत्नी मैं विवाहित नहीं हूं तो उस पहले आदमी ने कहा तुम और चकित करते हो अगर विवाहित ही नहीं हो तो इतनी रात तक यहाँ रुकने की जरूरत क्या है लोग पत्नियों से बचने के लिए ही तो आधी आधी रात तक शराब घरों में बैठे हो सराबी ने कहा तुम मुझे हैरान करते हो अगर विवाहित ही नहीं हो इतनी रात तक यहां किस लिए रुके जिससे हम परिचित हो जाते उसी से आकर्षण हो जाते इसलिए वासना को जो भी मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है जो दूर है वो सुंदर लगता है जो पास है वो क्रूप हो जाता है जो हाथ में है वो आसार मालूम पड़ता है जो हाथ के बाहर है बहुत पार है जिसको हम पा भी नहीं सकते जो हमारी पहुंच से बहुत दूर है उसका सौंदर्य सदा बना रहता है आंखें सिर्फ अगर देखें और जो देखें उसमें कुछ डालें ना तो आंखों ने देखा लेकिन तुम कैसे देखोगे तुम्हारी आंखें डालने का काम भी कर रही तुम्हारी आंखें धागे भी फेंक रही हैं वासनाओं की तो तुम जो भी देखते हो उस पर तुम्हारी वासना भी तुम फेंक रहे हो आंख एक गहरा मार्ग नहीं है डबल बेड ट्रैफिक उसमें तुम्हारी आंख से भी कुछ जा रहा है आंख में भी कुछ आ रहा है ये दोनों मिश्रित हो रहे हैं इस मिश्रित आंसू आंखों से जो देखा जाएगा वो सत्य नहीं हो सकता इसलिए ज्ञानियों ने कहा है जब तुम्हारी आंखें शून्य होंगी और जब तुम्हारी आंखें कुछ भी जोड़ेंगे नहीं तब सत्य तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएगा शून्य आंखें लेके जाना दर्पण की तरह आंखें लेके जाना तभी तुम जान सकोगे जो है उसे ये जैन फकीर ठीक कह रहा है ये अपने शिष्यों को कह रहा है कि तुम्हारे पास कान है तुम्हारे पास आंखें लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं तुमने कभी देखा तुमने कभी सुना तुम्हारे पास नाक तुमने कभी सुगंध ली तुम्हारे पास इंद्रियां तो हैं लेकिन जब तक इंद्रियों के पीछे वासना छिपी तब तक तुम्हारी इंद्रियां विकृत बुद्ध पुरुष की इंद्रियां शुद्ध हो जाती ये सुनकर तुम्हें थोड़ी हैरानी होगी क्योंकि तुम तो सोचते रहे हो सुनते रहे हो कि बुद्ध पुरुष की इंद्रियां रह नहीं जाती मैं तुमसे कहता हूं बुद्ध पुरुष के पास इंद्रियां होती तुम्हारे पास तो इंद्रियां विकृत बुद्ध पुरुष की इंद्रियां शुद्ध होती उसकी आंख देखती सिर्फ देखती कुछ जोड़ती नहीं अपनी तरफ से कुछ डालती नहीं तुम बड़ा अजीब खेल खेल रहे हो तुम्हारी ही आंखें सौंदर्य को डाल देती हैं किसी की देह में और फिर तुम उसके पीछे लग जाते हो क्योंकि इतने सुंदर व्यक्ति को बिना पाए तुम कैसे रह सकते हो तुम्हारा ही लोग धन पर उतर जाता है और धन की महिमा हो जाती है और फिर तुम धन के पीछे पागल हो जाती तुम ही डालते हो और तुम ही फिर पागल हो जाते हो तुम ही एक खेल रचते हो अपने चारों तरफ और फिर उसमें दीवाने हो उठते हो बुद्ध पुरुष देखते हैं सुनते हैं स्वाद लेते हैं उनकी गंध का क्या कहना वो गंध का पूरा रस उपलब्ध करते हैं लेकिन चूंकि भीतर कोई वासना नहीं है चित्त निर्वासना से भरा है चित्त वासना मुक्त हो गया है इसलिए उनकी आंखें उनके कान शुद्ध द्वार होते हैं बुद्ध पुरुष उनसे बाहर नहीं जाते संसार उनसे भीतर आता है उनकी आंखों से रोशनी भीतर उतरती है लेकिन कोई वासना उनकी आत्मा को बाहर नहीं ले जाती बुद्ध पुरुष अपने में थिर रहते हैं इंद्रियां शुद्धतम काम करती हैं उनकी संवेदना परिपूर्ण हो जाती है इसलिए अगर कोई पक्षी गीत गाएगा तो जैसा गीत बुद्ध पुरुष सुनते हैं तुम नहीं सुन पाओगे तुम्हारे पास कान नहीं और जब वर्षा में वृक्ष हरे उठते हैं तो बुद्धों ने जैसी हरियाली देखी है तुम न देख पाओगे तुम्हारे पास आंखें नहीं क्षुद्र से क्षुद्ध में बुद्ध को विराट दिखाई पड़ेगा आंखें तुम्हारे पास हो तो तुम्हें भी दिखाई पड़ेगा तुम पूछते हो परमात्मा कहा है अच्छा हो कि तुम पूछो कि मेरे पास आंखें कहां है तुम पूछते हो कैसे सुने कि वो अमृतवाणी सुनाई पड़े ओंकार की ध्वनि गूंजे पूछो कि तुम्हारे पास कान नहीं है कान कैसे पाओ क्योंकि ओंकार चारों तरफ गूंज रहा है जिसके पास कान शुद्ध है उसे ओहकार के सिवाय कुछ और सुनाई पड़ता ही नहीं जिसके पास आंखें शुद्ध हैं पदार्थ खो जाता है परमात्मा प्रकट हो जाता है ये शुद्ध आंखों का दर्शन जो सूंघ सकता है उसे परमात्मा की गंध के सिवा दूसरी गंध सुनाई नहीं पड़ती सूंघने में नहीं आती अब हम ऐसा कह सकते हैं अशुद्ध आंखों से जब हम देखते हैं तो पदार्थ दिखाई पड़ता है परमात्मा शुद्ध आंखों की प्रतीति अशुद्ध कानों से सुनते हैं शब्द सुनाई पड़ते हैं शुद्ध कानों से सुनते हैं सत्य सुनाई पड़ता है इंद्रियां तुम्हारी शत्रु नहीं लेकिन शुद्ध इंद्रियां चाहिए तुम एक ऐसी दूरबीन लिए बैठे हो जो विकृत है, उससे तुम जो भी देखते हो वो विकृत हो जाता है इंद्रियों का शुद्धिकरण योग है और जितनी ही तुम्हारी इंदियां शुद्ध होती जाती उतना ही तुम्हारा प्रत्यक्ष निर्मल होता जाता ऐसा हुआ मगी नाम का एक यहूदी फकीर जंगल में भटक गया कहानी है कहानी बड़ी मीठी। थी ने उसे भटका दिया क्योंकि मगी से सैतान बड़ा परेशान था यह उसकी सुनता ही नहीं और हजार उपाय करता था सब असफल हो जाते थे तो मगीत और उसके एक जो जंगल से गुजर रहे थे उनको सैतान ने रास्ता भटका दिया जंगल में भटक रहे हैं रास्ता मिलता नहीं और बड़ा हैरान हुआ मगीत कि उसकी स्मृति खोती जा रही वो जो भी जानता था वो भूलता जा रहा है उसने अपने शिष्य को कहा कि तो बड़ी मुश्किल मालूम होती है शैतान का हाथ मालूम होता है मैं जो भी जानता था वो भूल रहा है सब शास्त्र खो गए सब प्रक्रियाएं खो गई मेरी शक्ति छिंती जा रही तू कुछ कर तूने मुझे इतना सुना है कुछ तो तुझे याद होगा उसमें से कुछ बोल कोई प्रार्थना जो मैं रोज करता था ने कहा अगर मेरे पास कान होते तो मैं तुम्हारी प्रार्थना भी सुनता मैंने सुनी है प्रार्थनाएं लेकिन वो मैंने मेरी तरह से सुनी वो ठीक नहीं हो सकती और जब तुम्हारी ठीक प्रार्थनाएं भटक दी तो मेरी गैर ठीक प्रार्थनाएं क्या काम आएंगी? मैं भी भूलता जा रहा हूं मैं भी घबरा गया हूं मगीर ने कहा तुझे कुछ तो याद होगा मेरे सुने हुए मैं से कहा तुम जोर ही देते हो तो सिर्फ अल्फाबेट ए बी सी डी अलिफ बे बस वही मुझे याद है आबा सादा बस वही मुझे याद है और तो सब मुझे भूल गया है तो मगी ने कहा कोई हर्जा नहीं देर मत कर इसके पहले कि वो भी भूल जाए तो जोर से अलिफ बे का पाठ शुरू कर वर्णमाला का पाठ शुरू कर ने आज्ञा मानी उसने ए बी सी डी का पाठ जोर से शुरू किया मगीत उसके पीछे पाठ को दोहराने लगा मगीत दोहराने में ऐसा तल्लीन हो गया समाधिष्ट हो गया शैतान छोड़ के भाग खड़ा हुआ क्योंकि ऐसे तन में चित्त के पास शैतान नहीं टिक सकता परमात्मा के फूलों की वर्षा होने लगी सब ज्ञान वापस लौट आया मगित के शिष्य ने पूछा ये तो चमत्कार कर दिया सिर्फ वर्णमाला के पाठ से मगी ने कहा सभी शास्त्रों में जो है वो वर्णमाला से ज्यादा नहीं वर्णमाला में सभी कुछ आ जाता है कुछ बचता नहीं और फिर मैंने जब पूरी वर्णमाला दोहरा दी तो मैंने परमात्मा से कहा कि अब तू ठीक से जमा ले प्रार्थना तो मेरी तुझे पता ही वर्णमाला ये रही तू जमा ले और उसने जमा लिया प्रार्थना पूरी हो गई अगर भाव हो तो वर्णमाला वेद हो जाती अगर भाव ना हो तो वेद भी वर्णमाला से ज्यादा नहीं अगर निर्विचार चित्त हो तो मंत्रों की जरूरत नहीं निर्विचार चित्र में आबा सा का पाठ भी कर लिया जाए तो मंत्र हो जाता और विचार से भरे चित्त तुम कितने ही मंत्र दोहराओ वे सब व्यर्थ हो जाते तुम कितना ही ओंकार का पाठ करो ओम ओम दोहराओ ये सब ऊपर ऊपर है भीतर तुम्हारी वासनाएं दौड़ रही और तुम्हारी वासनाएं तुम्हारे ओम को विकृत कर रही उनका धुआं घना है वहां ओम की ज्योति जल नहीं सकती इस गुरु ने ठीक कहा अपने शिष्यों को कि तुम्हारे पास कान तो दिखाई पड़ते हैं लेकिन है नहीं तुम्हारे पास आंखें तो दिखाई पड़ती हैं लेकिन है नहीं और फिर उसने एक बहुत अजीब सवाल पूछा और उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास ना कान है ना आंख है ना नाक है। तो मैं तुमसे पूछता हूं ये गंध ये रूप ये रंग कहां से पैदा हो रहा है कहानी यही पूरी हो जाती है। बड़ा गहरा सवाल उसने उठाया यह संसार जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है अगर तुम्हारे पास देखने के यंत्र ही नहीं है यह संसार कहां से पैदा हो रहा है तुम भी देखते रहे हो कि वृक्ष हरा है तुम भी देखते रहे हो कि फूल में गंध है और रंग है अगर तुम्हारी आंखें और कान तुम्हारी इंद्रियां सब बंद पड़ी हैं विकृत पड़ी तो यह इतना बड़ा संसार कैसे पैदा हो रहा है ज्ञानी कहते हैं कि यह संसार तुम्हारी वासना से पैदा हो इसलिए शंकर इसे माया कहते हैं माया का अर्थ है स्वप्नवर्थ है तुमने पैदा किया है तुम वो नहीं देख रहे हो जो है तुम वही देख रहे हो जो तुम चाहते हो यह तुम्हारी चाह का फैलाव है जिस दिन तुम्हारी चाह समाप्त हो जाएगी उस दिन तुम उसे देखोगे जो है और जो है वो बड़ा अलग है यहां वृक्ष नहीं है यहां परमात्मा ही फूलों में खिल रहा है यहां आकाश में बादल नहीं भटक रहे हैं यहां परमात्मा ही आकाश में भटक रहा है यहां कंकड़ पत्थर नहीं पड़े हैं यहां परमात्मा की प्रतिमाएं ही हैं लेकिन जिस दिन तुम चाह का फैलाव ना करोगे तुम्हारा प्रोजेक्शन न होगा फिल्म ग्रह में तुमने प्रोजेक्टर देखा है प्रोजेक्टर पीछे लगा होता है उसकी तरफ तो तुम देखते भी नहीं पर्दे पे आंख लगी होती और पर्दे पे कुछ भी नहीं होता धूप छाया का खेल होता है असली चीज तो प्रोजेक्टर है वो पीछे से चित्र फेंक रहा है पर्दे पे चित्र बन रहे हैं पर्दा खाली लेकिन चित्रों से ढक जाता है तुम्हारा मन तो पर्दे से ज्यादा नहीं और तुम्हारी वासना प्रक्षेपण कर रही है तुम्हारी वासना तुम्हें जो दिखाना चाहती है वो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है इसलिए अगर तुम बहुत वासना से भर जाओ कृष्ण की तो कृष्ण भी तुम्हें दिखाई पड़ने लगेंगे लेकिन तुम ये मत सोचना कि कृष्ण तुम्हें मिल गए ये कृष्ण भी उसी माया का हिस्सा है तुमने इतना चाह कि वो दिखाई पड़ने लगे तुम्हारी चाह ने उन्हें पैदा कर लिया जी भक्त को जीसस दिखाई पड़ जाते कृष्ण कभी दिखाई नहीं पड़ते कृष्ण के भक्त को कृष्ण दिखाई पड़ते हैं राम दिखाई नहीं पड़ते बुद्ध के भक्त को बुद्ध दिखाई पड़ते हैं कृष्ण जीसस का कोई पता नहीं चलता क्या हो रहा है यह अनुभूति अनुभूति नहीं है यह प्रक्षेपण है कृष्ण का भक्त अपनी सारी चाह को एकाग्र करके कृष्ण की मांग कर रहा है अगर तुम मांगे ही चले जाओ भूखे प्यार दिन और रात ना सो ना चैन लो तुम अपने सारे मन में एक ही गूंज से भर जाओ कृष्ण कृष्ण कृष्ण आज नहीं कल कितनी देर लगेगी तुमने इतना बड़ा संसार पैदा कर लिया तुम छोटे से कृष्ण को भी पैदा कर लोगे तुम उनसे बातें करोगे खेलोगे और ऐसा नहीं कि तुम ही बोलोगे तुम्हारे कृष्ण तुम्हें उत्तर भी देंगे लेकिन तुम ही वो मनोलाग तुम एकलाप कर रहे हो कोई वहां कृष्ण बोलने वाला नहीं तुम दोनों तरफ से जवाब दे रहे हो मन की क्षमता आत्ती मन माया को निर्मित कर लेता है इस बात को ख्याल से समझ लो जब तक तुम्हारी चाह है तब तक तुम सत्य को न जान सकोगे तब तक तुम जो भी जानोगे वो माया है इसलिए परमात्मा की चाह नहीं की जा सकती और जो परमात्मा को चाहता है वो भटक जाता है परमात्मा को तो तब जाना जाता है जब तुम्हारी कोई चाह नहीं बचती बुद्ध जैसे ज्ञानियों ने इंकार ही कर दिया कह दिया कि कोई परमात्मा नहीं है कोई कृष्ण नहीं है कोई राम नहीं है, बचो इनसे तुम एक ही काम करो सिर्फ कि तुम अपनी चाह को काट डालो फिर जो है वो प्रकट हो जाएगा तुम उसे नाम मत दो अन्यथा तुम्हारी कल्पना उस नाम को पकड़ लेगी और तुम खेल लग जाओगे रात तुम सपना देखते हो तब तो सपने तो में सब सप, सपना सच ही मालूम पड़ता है कभी सपने में ख्याल आता है कि ये सपना अगर कृष्ण के भक्त को राम के भक्त को एक ही कमरे में बंद कर दो तो रात कृष्ण का भक्त बांसुरी को बजते हुए सुनेगा राम का भक्त बिल्कुल नहीं सुनेगा राम का भक्त देखेगा धनुर्धारी राम खड़े रात भर पहरा दे रहे कृष्ण के भक्त को इनका पता ही नहीं चलेगा और पता चल जाए तो इनको निकाल बाहर करेगा कि हां कमरे में तुम क्या कर रहे हो मन की गहनतम क्षमता है प्रोजेक्शन माया का फैलाव तुम जो चाहते हो वो दिखाई पड़ने लगेगा तुम बड़े शक्तिशाली हो ये जैन गुरु पूछता है कि फिर कहां से हो रहा है रूप रंग पैदा ये आकृतियां कहां से निर्मित हो रही जब तुम न देखते न तुम सुनते ये तुम्हारी वासना से फैल रही है क्या ऐसे क्षण की कोई संभावना है जब तुम निर्वासना से देख सको सुन सको उस दिन तुम्हें तो परम गंध का अनुभव होगा भक्तों ने ज्ञानियों ने बहुत उल्लेख किए कि जब ज्ञान की आंख खुलती या हृदय के द्वार खुलते या जब वासना गिर जाती और चित्त निर्मल और निर्विकार हो जाता तो ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है जो अनाहत है एक तो ध्वनि है जो आहत है। कोई ताली बजाए तो आवाज सुनाई पड़ती दो चीजें टकराएं तो आवाज पैदा होती टकराने से जो ध्वनि पैदा होती है वो आहत है। मैं बोल रहा हूं ये भी आहत है, क्योंकि यंत्र टकरा रहा है बोलने का यंत्र आवाज कर रहा है ज्ञानी कहते हैं जब सब वासना खो जाती है तो अनाहत वाणी सुनाई पड़ती है वो वाणी सुनाई पड़ती है जो किसी टकराहट से पैदा नहीं हो रही वही वाणी ओंकार है वो सब तरफ गूंज रही लेकिन तुम उसे देख ना पाओ तुम तो उस ओंकार में भी अपना हिसाब बना रहे हो कभी तुम, तुम ट्रेन में सफर करते हो गाड़ी के चाक छक छक झकझक करते हुए चलते हैं तुम जो भी गीत सुनना चाहो उसमें सुन सकते हो सकता है कि राम का वक्त वहां बैठा हुआ उस छक छक में राम राम राम राम सुनने लगे और उसके बगल में बैठा हुआ मुसलमान अल्लाहू अल्लाहू सुनने लगे तुम कोशिश करना तुम दोनों सुनने की कोशिश करना जैसी तुम कोशिश करोगे उसी ध्वनि में अल्लाहू बैठ जाए उसी ध्वनि में राम बैठ जाए तुम वही सुन लोगे जो तुम सुनना चाहते हो मनोवैज्ञानिक ऐसे गेस्टाल्ट कहते हैं आकाश में तुम देखते हो तुम्हें गणेश जी दिखाई पड़ सकते हैं बदलियों अगर तुम गणेश के भक्त हो तुम आकार चुन लोगे दूसरा जो गणेश का भक्त नहीं उसे समझ में नहीं आएगा कि कैसे गणेश जी कहां के गणेश जी उसे कुछ और दिखाई पड़ेगा अगर कोई कामतुर व्यक्ति है तो उसे कुछ काम वासना के चित्र आकाश में दिखाई पड़ जाएंगे ये तो निराकार है आकार तुम इसमें बनाते हो और आकार तुम्हारी वासना से बनता है और जब तक तुम्हारी वासना ही मुक्त शून्य ना हो जाए तब तक निराकार प्रकटना होगा तब तुम्हें ना राम दिखाई पड़ेंगे ना कृष्ण तब तुम्हें वह दिखाई पड़ेगा जो है उसी को हमने ब्रह्म कहा है इसलिए ब्रह्म की कोई आकृति नहीं राम की आकृति कृष्ण की आकृति ब्रह्म की कोई आकृति नहीं वो निराकार है उसकी कोई प्रतिमा नहीं बनती कोई बनाई नहीं जा सकती और वो तो उसी दिन प्रकट होगा जब सब प्रतिमाएं गिर जाएंगी तुम सभी प्रतिमाओं को छोड़ दोगे तब अतिम तब निराकार प्रकट होगा दो उपाय हैं इस जगत में जीने के एक उपाय तो है वासनाओं को फैलाना वो संसारी का उपाय है और एक है वासनाओं को निर्जरा करनी वो सन्यासी का उपाय है। सन्यासी उसको देखने की कोशिश में लगा है जो है वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं चाहता और संसारी वही देखने में लगा है जो वो चाहता है वो वही नहीं देखना चाहता जो है तुम्हारे घर बच्चा पैदा हो तो संसारी देखता है कि परम जीवन का जन्म हुआ और सन्यासी देखेगा तो उसे दिखाई पड़ेगा ये मौत पैदा हुई क्योंकि जो पैदा हुआ वो मरेगा तुम हंसोगे नाचोगे सन्यासी रोएगा कि एक मौत और घटी एक लाश और निर्मित एक रूप बना अब बिखरेगा तुम्हें यश मिलेगा अगर तुम संसारी हो तो तुम सोच भी नहीं सकते कि यश कभी खोएगा अगर तुम सन्यासी हो तो तुम देखोगे कि ये यश लहर का चहाव जल्दी ही उतार दिया जाए इस जगत में जो चीजें भी चढ़ती हैं वे उतरती हैं और जिसने सिंहासन खोजा वो आज नहीं कल जमीन पर गिरेगा जिसने यश चाहा प्रतिष्ठा मांगी उसे अपमान मिलेगा जिसने स्तुति की खोज की वो गालियों की तलाश कर रहा है तुम जो मांग रहे हो उससे विपरीत जल्दी ही घटेगा क्योंकि वासनाएं सभी बंदग्रस्त अपने विपरीत को अपने साथ ले आती तुमने चाहा कि इस मित्र से कभी बिछोए ना हो बस उसी दिन बिछोए के बीज बो दिए। और तुमने कहा यह प्रेमी सदा मेरे पास रहे उसी दिन तलाक की शुरुआत हो गई मुला नसरुद्दीन से कोई पूछ रहा था कि तुम जीवन के बड़े अनुभवी हो तलाक रोज बढ़ते जाते हैं क्या तुम इसका कोई कारण बता सकते हो नसरुद्दीन ने कहा मैं सोचूंगा महीने भर बाद उस आदमी ने फिर पूछा नसरुद्दीन ने कहा मैंने बहुत सोचा और मूल कारण खोज लिया आदमी ने कहा बताओ क्योंकि इस मूल कारण से दुनिया का लाभ हो नसरुद्दीन ने कहा मूल कारण विवाह न होगा विवाह न होगा तलाक विवाह हुआ कि तलाक होगा कुछ लोग तलाक के बाद भी साथ रहते हैं यह बात दूसरी कुछ लोग ज्यादा ईमानदार हैं तलाक के बाद अलग हो जाते हैं यह बात दूसरी लेकिन जहां हुआ विवाह वहां तलाक होगा जहां हुआ प्रेम वहां घृणा होगी वासना का स्वभाव विपरीत से संयुक्त है जो तुमने पाया उसे तुम खो पाने में ही खोना गट गया थोड़ी देर लगेगी थोड़ा समय लगेगा सन्यासी उसको देखता है जो है संसारी उसको देखता है जो वो चाहता है जो हो संसारी अपनी वासना से देखता है इसलिए एक जगत निर्मित कर लेता है जो काल्पनिक है कौन है पत्नी कौन है पति कौन है पिता कौन है मां कौन है अपना कौन है पराया क्या है जिसे तुम कह सकते हो मेरा है क्या है जिसे तुम जन्म के साथ लाए थे क्या है जिसे तुम मौत के बाद साथ ले जाओ लेकिन मध्य में एक बड़ा साम्राज्य तुम निर्मित करते हो कहते हो मेरा है उसके लिए दुखी होते हो सुखी होते हो पीड़ित परेशान होते हो बड़ा उपद्रव होता है बिना ये पूछे कि जब मैं कुछ लाया नहीं और जब मैं कुछ ले जाना सकूंगा तो इस थोड़ी सी देर में जहां सराय में विश्राम किया है, वहां अपने का फैलाव क्यों करूंगी जैसे किसी स्टेशन के विश्राम गृह में तुम बैठे हो और सोरगुल मचाने लोगों की फर्नीचर मेरा है कि तू क्यों इस कुर्सी पर बैठा है यह मेरी लेकिन तुम यह मचाते नहीं सोरगुल क्योंकि तुम जानते हो घड़ी भर बात तुम्हारी ट्रेन आ जाएगी तुम पकड़ोगे ट्रेन और विदा हो जाओगे यह विश्रामालय है ये तुम्हारा कोई घर नहीं लेकिन सात मिनट रुके कि सात घंटे की सत्तर वर्ष इससे क्या फर्क पड़ता है समय क्या असत्य को सत्य कर देगा समय की लंबाई क्या विश्रामालय को घर बना देगी सिर्फ समय की लंबाई से इतना हो सकता है तुम्हारी बुद्धि दोनों छोर को मिला नहीं पाती कि तुम आए और गए इसलिए मेरे और तेरे का बड़ा उपद्रव खड़ा होता है यह जैन गुरु कह रहा है कि तुम्हारे पास आंखें तो हैं लेकिन तुमने देखा नहीं क्योंकि देखना हो तो आंखों को निर्धूम होना चाहिए आंखों में फिर वासना नहीं होनी चाहिए जब तक तुम्हारी आंख में वासना का बादल तैर रहा है तब तक तुम जो भी देखोगे वो गलत होगा आंख निर्मल चाहिए कोरी चाहिए खाली चाहिए ताकि आंख प्रतिम्बिंब बनाए ताकि आंख दर्पण हो और जो है वही दिखाई पड़े कान निर्मल होने चाहिए ताकि वही सुनाई पड़े जो है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 और अभी तुम तो मौजूद हो बुद्ध ने कहा यह स्वाभाविक बोलने वाला है, सुनने वाले बहुत इसलिए बोली तो एक बात जाती है लेकिन सुनी उतनी ही जाती है जितने सुनने वाले क्योंकि तुम तो मन से सुनते हो आत्मा से नहीं और मन का स्वभाव है व्याख्या करना वो तो व्याख्या करना बुद्ध ने कहा कल रात ही की घटना तुमसे कहूं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 तुम चांद को ना देख पाओगे सभी व्याख्याएं गलत ज्ञानियों ने व्याख्या नहीं की है इशारे किए जैन फकीर कहते हैं हम अंगुली को उठाकर बताते हम कहते नहीं कि चांद हम कहते नहीं कि सुंदर हम सिर्फ इशारा करते लेकिन तुम कुछ जैन फकीरों से कम होशियार तुम चांद को देखते नहीं तुम अंगुली को पकड़ लेते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 बाजार का शोरगुल काफी नहीं रुपए की आवाज फौरन सुनाई पड़ गई जो हम सुनना चाहते हैं सुन लेते हैं जिसकी चाह है वो पकड़ में आ जाता चुनाव चल रहा है पूरे समय तुम मुझे सुनोगे तुम वही चुन लोगे जिसकी खोज में तुम आए थे तुम वो न सुन पाओगे जो मैंने कहा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 वही सुनेगा जो हम चाहेंगे सुने समाज उसकी गर्दन को दबाएगा और सब बांधी नियंत्रण देगा उसके प्रत्यक्षीकरण अशुद्ध हो जाएंगे फिर उसकी वासनाएं जग रही शरीर स्वस्थ हो रहा है काम वासना उठेगी इंद्रियां काम करना शुरू करेंगी भीतर की मांग बढ़ेगी सब कुरूप हो जाएगा संसार निर्मित होगा जी से कोई पूछता है कि कौन तुम्हारे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा सकेंगे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 कभी थोड़ा प्रयोग करो कभी कुत्ते भौंक रहे हो तो जल्दी निर्णय मत करो कि क्यों सोरगुल मच रहा है क्यों बाधा डाली जा रही सिर्फ सुनो व्याख्या मत करो तुम हैरान हो जाओ कुत्तों के बौंकने में भी एक संगीत होगा ही क्योंकि उनसे भी परमात्मा ही भोंकता है वो भी परमात्मा का एक ढंग उस भांति भी उसने होना चाह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 तब उसका रूप सत्य का है कुछ और एक डर यह हो खड़ा होता है यदि हम मन के हस्तक्षेप को हटा दें, तो एक ही दृषि पर एक ही शब्द पर एक ही सुगंध पर सारा जीवन खत्म हो है। हो जाने न कोई हर्ष नहीं क्योंकि जिसे तुम जीवन कहते हो वो तो खत्म हो ही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 आदमी की सुनने की क्षमता बहुत कम श्रवण की क्षमता ज्यादा गहरी इसलिए मोहम्मद के अनुभव पर जो आधार निर्मित हुआ था तो ठीक लेकिन अगर वो सांप्रदायिक मतानता हो जाए तो खतरनाक इसलिए सूफियों का एक वर्ग इस्लाम में पैदा हुआ जिसने संगीत को वापस लौटा लिया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 वो किसी ने स्वाद से जान के कहा होगा नहीं तो अन्न को कोई ब्रह्म कहेगा सुन हमको भी थोड़ा बेहुदा लगता है अन्न ब्रह्म भोजन ब्रह्म लेकिन किसी ने स्वाद से जाना हो और बड़े मजे की बात है कि रामकृष्ण इतने दीवाने थे भोजन के और उनको जब बीमारी हुई तो कंठ का कैंसर हुआ कि आखिरी परीक्षा थी स्वाद की होनी ही चाहिए रामकृष्ण को ही हो सकती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 लेकिन तीन महीने स्वस्थ से स्वस्थ आदमी भोजन न करे तो मर जाएगा भोजन ज्यादा गहरे में जरूरी है। काम वासना तो शायद भोजन का अतिरेक है भोजन जब खूब मिलता है और तुम तो रस प्रष्ट हो ऊर्जा बहती तब काम वासना उठती तो काम वासना एक खेल क्रीड़ा है लेकिन भोजन जीवन की जरूरत है आवश्यकता है वो अनिवार्य है वो नीचे की बुनियाद है भोजन नहीं तो तुम मिट जाओगे कैसी काम वासना काम वासना नहीं तो तुम नहीं मिटोगे तुमसे बच्चे पैदा ना होंगे समाज मिट जाएगा इसलिए जो परम स्वार्थी हैं वे भोजन तो जारी रखेंगे ब्रह्मचरी साध सकते क्योंकि ब्रह्मचर्य से उनका कुछ नहीं मिटता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 ऐसे क्षण में बाधा डालनी उचित नहीं है मैथुन में लीन है तो थोड़ी देर ब्रह्मा विष्णु रुके आधा घंटा घंटा दो घंटा फिर उन्होंने कहा हो गई ये किस भांति की कि क्रीड़ा चल रही अब नहीं रुका जाता और उस उत्सुकता भी बढ़ी गई हो क्या तो द्वारपाल से बच के वे भीतर पहुंच गए शिव और को पता भी चला कि वे खड़े